देवी भागवत दसवा स्कंध भ्रामरी देवी के द्वारा अरुण दानव के निधन का वर्णन उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पन्न किया उन से उनोकी व्याप्त हो गई उस समय उन भ्रमरों के कारण पृथ्वी पर अंधकार छा गया आकाश पर्वत श्रृंग वृक्ष और वन जहाँ तहाँ भ्रमर ही भ्रमर दृष्टिगोचर होने लगे यह दृश्य बड़ा ही आश्चर्यजनक था उन संपूर्ण भ्रमरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती छेद डाली वे उनको इस प्रकार काट रहे थे जैसे मधु निकालने वाले व्यक्ति को कोप में भरी हुई मधुमक्खिया उस समय शस्त्रों तथा अस्त्रों से किसी प्रकार भी उनका निवारण नहीं किया जा सकता था ऐसी स्थिति में न युद्ध हो सका और न कोई संभाषण ही दैत्यो को अपने सामने मृत्यु हुई दृष्टिगोचर होती थी जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे वही वहीं उसी उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे परस्पर किसी ने कोई कुछ बातचीत भी नहीं कर सका क्षण मात्र में ही वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट भ्रष्ट हो गए इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब भ्रमर देवी के निकट लौट आ गए या बड़े ही आश्चर्य की बात है बड़े ही आश्चर्य की बात है सब और यही ध्वनि गुजने लगी जिनके ऐसी माया है उन भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र काम है तदनंतर ब्रह्मा विष्णु आदि संपूर्ण देवताओं ने हर्ष के समुद्र में डूबकर भगवती जगदम्बा की उपासना की अनेक प्रकार के उपचार तथा भांति भांति की सामग्रियों से देवी का पूजन किया गया जय जयकार की तुमल ध्वनि हुई देवी के ऊपर पुष्प बरसने लगे आकाश में दुनदियाँ बज उठी श्रेष्ठ मुनिगण वेद पाठ करने लगे गंधर्वों के द्वारा यशोगान होरे लगा मृदंग मुरज वीणा ढाक डमरू घंटा और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि से त्रिलोकी व्याप्त हो गई उस समय संपूर्ण देवताओं ने नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने करके अपनी अंजलि मस्तक पर किए हुए देवी का जय जयकार आरम्भ किया और बार बार कहा माता ईशानी आपकी जय हो जय हो तब भगवती महादेवी ने संतुष्ट होकर सब देवताओं को पृथक पृथक वर दिए देवताओं की प्रार्थना करने पर उन्होंने अपने प्रति उनको दृढ़ भक्ति प्रदान की फिर उन देवों के सामने ही वे अंतर ध्यान हो गई नारद इस प्रकार भगवती भ्रामरी का यह संपूर्ण विशद चरित्र में तुम्हें सुना चुका इसके पढ़ने और सुनने वाले पुरुषों के संपूर्ण प्राप्त नष्ट हो जाते हैं सुनने में यह बहुत ही आश्चर्यजनक विषय है इसके प्रभाव से मनुष्य संसार रूपी समुद्र से तर जाता है इसी प्रकार संपूर्ण मनुष्यों का चरित्र भी पापों का उच्छेद कर डालता है देवी के महात्मा से संबंध रखने वाला यह विषय पढ़ने और सुनने वालों के लिए कल्याणप्रद है जो पुरुष नित्य इस प्रसंग का पठन और श्रवण करता है वह तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवती के परम पद को प्राप्त कर लेता है श्रीमद देवी भागवत का दसवां स्कंद समाप्त